आध्यात्मरामण अयोध्या दृष्टि सहसोत्स्थ विस्मयादी क्षण आलिंग्यपरानंदम्हर्षा श्रुचन पूजय जगत्पूज्य भक्तघ्याराजि फलमूल स मधुरये भोजे ताच लालित उन्हें देखते ही श्री जी सहसा उठ खड़े हुए उनके नेत्र आश्चर्य से निमेश शून्य हो गए और उन्होंने नेत्रों में आनंद आनंदाश्रु भर परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी का आलिंगन किया तथा अति भक्ति भाव से जगत पूज्य भगवान राम की अर्घ्यादि से सादर पूजा कर उन्हें मीठे मीठे फल फलमूलादि खिलाकर उनका लालन किया राघव प्राजले प्राह वाल्मीकि विनयान्विता पितुराजा पुरस्कृत दंडकाना गता व्यय भवनों जानती किम वक्षण यत्र धवे स्थानम तब श्री रघुनाथ जी ने अति नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्री वाल्मीकि जी से कहा हम पिताजी की आज्ञा मानकर दंडक वन में आए हैं आप सब कुछ जानते ही हैं फिर हम आपको इसका कारण क्या बताएं अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूँ सीतया सहित काल किचित्र नयाम्य होंघवनाशो मुनी सस्म तमब्रवीत तमे सर्वोका निवासस्थन तवापि निवास आपकी हुई उस स्थान में मैं सीता के साथ रहकर कुछ समय बिताऊंगा रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर मुनिवर ने मुस्कुरा कहा हे राम संपूर्ण प्राणियों के आप ही एकमात्र उत्तम निवास स्थान हैं और सब जीव भी आपके हैं एवं साधारण स्थान उत्तम ते रघुनंदन सीतया सहित सेशेषंप तव्छा रघुश्रेष्ठ जन्र शांता अवेष्ठ अदेष्टीणाम चंत भजता हे रघुनंदन इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास स्थान बताया परंतु आपने विशेष रूप से सीता के सहित अपने रहने का स्थान पूछा है इसलिए हे रघुश्रेष्ठ तब मैं आपका जो निश्चित गृह है वह बताता हूँ जो शांत समदर्शी और संपूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन है तथा अहर्निश आपका ही भजन करते हैं उनका हृदय आपका प्रधान निवास स्थान है